नमस्कार मित्रों आज की तारीख़ चार नवंबर 2012 संडे ये जो वीडियो है वो एक्टिविज्म से रिलेटेड है कि किस तरह का एक्टिविज्म है जो कि देश को फायदा कर सकता है इंडिविजुअल चैरिटी जैसे कि आपने 10 20 50 लड़कों को कहीं पढ़ाया या किसी दर्दियों को एक संस्था से पैसा लाके उनको दवाई खर कि भाई देश में कानून बदलने के लिए मुहिम करना कानून बदलने के लिए प्रयत्न करना तो इसमें मेरा मानना है कि जो कार्य करता है उन्हें देश में कानून बदलने के लिए प्रयत्न करने में अपना समय देना चाहिए न कि डायरेक्ट हेल्प डायरेक्ट हेल्प यानी कि आपने खुद 10-15 बच्चों को पढ़ाया या तो 10ットは全ての人生を変えることができます。そして、私はそれを見て時間を変えることができます。 तो उसकी वजह से देश को इनडायरेक्टली कितना नुकसान जा रहा है क्योंकि एक कॉरपोरेशन जब एक करोड़ रुपया C S R में देता है तो सरकार को तीस लाख रुपये का टैक्स फॉरगोन करना पड़ता है thirty five A C बोलते हैं इनकम टैक्स में इनकम टैक्स में thirty five A C सर्टिफिकेट है कि जिसमें इतना टैक्स छूट मिलती ह तो और मान लो वो टैक्स छूट बंद हो जाती है तो ये सारे डोनेशन बंद हो जाएंगे एक बात ये भी बताऊँ आप यदि अच्छे कानून को समर्थन करोगे अच्छा कानून यानी कि कोई आदमी सेवा कर रहा है तो उसको टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए भाई टैक्स छूट नहीं मिलेगी तो 35 परसेंट कम सेवा करना ऐसा त और मुझे सेवा करनी है, तो मैं सत्तर रुपया की सेवा करूँगा। ऐसा थोड़ा है कि मैं सेवा बंदी करूँगा यदि मेरा सेवा करने का इंटेंशन है तो। तो एक तो ये सेवा काम के नाम पे बड़े पैमाने पे टैक्स चोरी हो रही है। कुछ लोग जेनुइनली करते होंगे कि उन्होंने सौ रुपया सेवा में लगाया, तीस रुपय और ₹30 का टैक्स चोरी कर लेते हैं, मतलब कागज पे सेवा दिखा के टैक्स कानूनी बचा लेते हैं। तो एक तो ये सेवा काम के नाम पे बड़े पैमाने पे टैक्स चोरी हो रही है, फिर भी मैं मान लाऊं कि मान लो कि ये टैक्स चोरी नहीं हो रही है, तो भी सेवा काम और कानून इम्प्रूव करना दोनों में कानून でも、私たちは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、その時のことは、 でも、私あちは何をしの、いるかを知っているかを知っているかているかを知っているかを知っているかを知っているかいるかを知っているかを知かを知っているかを知っていっているかかを知っているかをているかを知っているるかを知っているかをるかを知っているかを知っているかを知っているかを知っているかを知ってを知っるかを知っているかを知っているかを知っを知っているかを知っていを知っているかを知っていかをるか तब वो पॉलिटिकल पार्टी को बोलेंगे कि देखो मैं प्रेजेंटेबल चाह रहा हूँ पूरी सोसाइटी में मुझे टिकट दीजिए तो उसका इंटेंशन अच्छा हो या बुरा वो बात की बात है पर वो अपना हफ्ते का चार घंटा जो लगा रहा है वो निस्वार्थ भाव से नहीं लगा रहा तो आप पहले अंदाजा लगाओ कि हिंदुस्तान में कि� यदि यह संख्या करोड़ों में होती तो तो पूरी दुनिया में नहीं है पूरी दुनिया में एक दो परसेंट लोग ही होते हैं मैं अमेरिका में नौ साल रहा हूँ उन मतलब अमेरिका में ब्रोकन इंटरवल कुछ छह साल रहा हूँ लंदन में मैं एकासाल रहा हूँ तो, तो वहाँ पे भी दो तीन परसेंट लोग ही ऐसे होते हैं जो क स्वच्छिक समय देते हैं कंपलसरी नहीं ऑप्शनल जो उनके पास जो इतना पूरी उनकी मर्जी है कि देना है तो करें ना करना है तो ना करें लेकिन फिर भी वो करते हैं और वो ऐसे दो पार दो तीन परसेंट लोग ही होते हैं और इंडिया में ये प्रोपोर्शन भी दो तीन परसेंट है थोड़ा कम इसलिए क्योंकि यहाँ ग यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेडल क्लास को बिलोंग करते होंगे। YouTube पे यदि ये वीडियो देख रहे हो तो आप मेडल क्लास को बिलोंग करते होंगे। मेडल क्लास है देश में पंद्रह करोड़ की आबादी मान लो। तो उस पंद्रह करोड़ में से कितने लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से हफ्ते का चार घंटा दे सकते हैं? तो वो どういうことですか 何が言うの チケトリボトカモギトオギ、バキジョ、テクトニックシフトナチアイエ、ウォニヨガ、ガリビカムニヨギ、ダワヨケダムパテイアンゲ、ガリビカムニヨギ、ダワヨケダムニパテイアンゲ、ダムニカムゲ、トイスカムトラピ、コンバジョンホテイジャーガ、ヨギガリバデミキャカレカジョブスキパスパサニエダワイカリデカ、アリア、バチョコパハオゲ、トアピパシエジョ、チャリスラ、ギャンテヘア、ドーラ、ログウセ、キッネバチョコパハオゲ、 1つの間に、2つの間に、Right to Recall District Education Officer の間に、ゲージが開かれました。このゲージのゲージは、1つのゲージの間に、Right to Recall DO は、DO は、DO は、DO は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、t e c h e r は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、0 e a c h e r は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teacher は、Teach は、Teach は、Teach、t e c h a c t e a c 0 t e a では、これが何の activism か。今日のお話を聞いてみましょう。今日のお話を聞いてみましょう。何のお話を聞いてみましょう。何のお話を聞いてみましょう。何のお話を聞いてみましょう。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 दो डायरेक्शन हैं कानून में लिवरेज क्यों ज्यादा है कि कानून बदलेगा तो जो लाखों देश में जो 700 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके अंदर लाखों टीचर हैं हरेक की एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा और आप कानून नहीं सुधारोगे और खुद बच्चों को पढ़ाने जाओगे तो जो पूरे देश मे� 1歳の時は、フル time と、パッタイムを持って、2歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳は、B 歳のの時は、は、B 歳の時の時は、B 歳の時の時は、B 歳のは、B 歳の時は、B の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の時は、B 歳の शादी हो जाएगी बच्ची हो जाएगी घर का लोन लोगे तो लोन जब हफ्ते सुकाने आएगा तब आप सोचोगे कि भाई मैं ऑफिस में 40 घंटा नहीं 50 घंटा काम करूं 60 घंटा काम करूं क्योंकि सर पे डेट चढ़ा हुआ है तुम्हारा 20 लाख का 30 लाख की जो भी लोन लिया आपकी तो एक बार जब घर की लोन लोगे उसके बाद ट パンラビスラカカカオギア、メディシン、メイン、エンジニアン、メビ、チャパンスラカ、ミニマム、カカアタイト、si、パチシャルキウマッケバーデ、アプコ、カマネメイ、イタナタイムディナパデガ、キアプコ、アクティビズム、キアタイムディメイワー。ジャニキアビジオ、トーダボトム、タイムディー、サティオ、オフテケ、ドティン、チャパンスカンティ、ボトム、モスダレッションメイガウ、キジセ、ラコ、コロド、ロゴカ、バ कि यदि अच्छे कानून आएंगे, तो जो करोड़ों टीचर हैं, उनकी एफिशिएंसी सुधर जाएगी और उससे देश का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। धन्यवाद।